दास साथियों हर शुक्रवार यानी जुम्मे के जुम्मे मैं आपको किसी इनकलाबी शख्सियत की दास्तान सुनाता हूँ किसी क्रांतिकारी की वीर गाथा बताता हूँ जिनके पद चिन्हों पर नक्शे कदम पर आप चल सके आज मैं आपको फिलिस्तीन के महान क्रांतिकारी कवि महमूद दरवेश की कहानी सुनाने जा रहा हूं महमूद दरवेश का जन्म सन उन्नीस में अल बिरवा नाम के गांव में हुआ था उनका परिवार जमींदारों का था महमूद दरवेश की मां पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन महमूद के नाना ने उन्हें पढ़ना लिखना सिखा दिया जब महमूद दरवेश सिर्फ सात बरस के थे तो 1948 में इसराइल की स्थापना हुई और उनके गांव अल बिरवा पर इसराइली फौजों ने कब्जा कर लिया महम्मूद दरवेश का पूरा परिवार भागकर लेबनान चला गया और लेबनान में उनका परिवार शरणार्थियों की जिंदगी बसर करने लगा एक साल बाद जब महमूद दरवेश का परिवार अपने गांव अल बिरवा लौटा तो उन्होंने पाया कि उस पूरे गांव को इसराइली फौजों ने नष्ट नाबूद कर दिया है मिट्टी में मिला दिया है गांव के एक एक मकान को जमीन दोज कर दिया गया था जिससे कि कोई भी शरणार्थी उस गांव में लौटकर वापस नहीं बच सके इसके कुछ समय बाद महमूद दरवेश का परिवार के इसराइा शहर में रहने लगा तालीम पूरी करने के बाद महमूद दरवेश इसराइल की कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ गए और इजरायली कम्युनिस्ट पार्टी की जो पत्रिका निकलती थी अल जदीद वे उसके संपादक बन गए जराल में जो तो कामगारों की पार्टी थी जो वर्कर्स पार्टी थी उसकी पत्रिका से भी महमूद दरवेश जुड़े हुए थे सन 1965 में महमूद दरवेश ने अपनी सबसे मशहूर कविता लिखी अरबी भाषा में ये कविता लिखी गई थी और उसका शीर्षक है बिताकत हुईवाह इसका मतलब है परिचय पत्र यानी आइडेंटिटी कार्ड इस कविता में महमूद दरवेश ने बताया कि किस तरह अरब लोग अपनी पहचान खो चुके हैं इस कविता के प्रकाशन के बाद पूरे अरब जगत में भूकंप आ गया जलजला आ गया, और पूरे अरब जगत में महमूद दरवेश की यह कविता प्रतिरोध का गीत बन गई महमूद दरवेश को नजर बंद कर दिया गया हाउस अरेस्ट कर दिया गया इससे रिहाई के बाद महमूद दरवेश मॉस्को के लोमोनोसोव यूनिवर्सिटी पढ़ने गए वहां से लौटने के बाद सन उन्नीस में 1973 में महमूद दरवेश पीएलओ में शामिल हो गए पीएलओ यानी पेलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन फिलिस्तीन मुक्ति संगठन जो फिलिस्तीन की आजादी के लिए लड़ने वाला सबसे बड़ा संगठन था इसके बाद इसराइल ने महमूद दरवेश के इसराइल लौटने पर पाबंदी लगा दी। महमूद दरवेश ने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा निर्वासन में बिताया। वे बितायान की राजधानी बेरूत या फ्रांस की राजधानी पेरिस में रहने लगे तब तक महमूद दरवेश के कई कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके थे और उनका दर्जा फिलिस्तीन के राष्ट्र कवि का हो गया था उन्हें पेलेस्टाइन का नेशनल पोएट माना जाने लगा था उन्नीस में महमूद दरवेश को सोवियत संघ ने लेनिन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जो सोवियत संघ का बहुत ही ऊंचा सम्मान था महमूद दरवेश पीएलओ की कार्यकारिणी में भी शामिल कर लिए गए और 1988 में जब फिलिस्तीन की आजादी का घोषणा पत्र तैयार हुआ पैलेस्टाइन के इंडिपेंडेंस का जो डिक्लेरेशन तैयार हुआ उसका मसौदा तैयार करने का जिम्मा दरवेश को दिया गया वे मूलतः अरबी भाषा में लिखते थे लेकिन इंग्लिश फ्रेंच और हिब्रू भाषा पर भी उनकी अच्छी पकड़ थी महमूद दरवेश दिल के मरीज थे और बार बार उनकी सर्जरी होती रहती थी सन 2008 में में में में दरवेश दरवेश को गंभीर स्थिति अमेरिका के के टेक्सास ह्यूस्टन शहर में, एक अस्पताल भर्ती किया गया। समझ गए कि उनका अंत करीब है और उन्होंने ऐलान किया कि मेरी मौत कहीं भी हो मुझे फिलिस्तीन की मिट्टी में ही दफन किया जाए 9 अगस्त सन दो हजार साल की उम्र में महमूद दरवेश का इंतकाल हुआ उनके इंतकाल के बाद उनकी मौत के बाद पूरे फिलिस्तीन में राष्ट्रीय शोक की घोषणा कर दी गई और फिलिस्तीन का झंडा झुका दिया गया। महमूद दरवेश के शव को फिलिस्तीन की राजधानी रामल्ला लाया गया जो जॉडा नदी के पश्चिमी किनारे वेस्ट बैंक में है इस क्रांतिकारी कवि के ताबूत की अगवानी करने के लिए खुद फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास मौजूद थे पूरे के सम्मान के साथ महमूद दरवेश को दफन किया गया और इस क्रांतिकारी कवि की याद में एक शानदार स्मारक बनाया गया तो साथियों ये थी क्रांतिकारी कवि महमूद दरवेश की कहानी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 sipahi